कितना सानुषंग सानुषंग अषंग योगे मंत्रा संभवंत अग्निर्भूताना श्रुत कचिक क्रम यंग अपेक्षते स अषंग हा, अषनीय अंश आद कचि प्रदर्श्य है अन्ते प्रदर्श्य तधान योगे मध्य अमृतत्संपनाय अमृतपस्तरण अमृता तुल्य न्यायन आदावी अषंग प्रदर्श्यक अन्ते अषंग प्रदर्श्यते मध्यस्था ते अषंगा अभी क्वचि तस्वे अणुवाक्ये लक्ष्यते अन्नगुंसाज्यापति तस््राज्यामिपति अन्न तत्मा अवतूं यल्लिंगमशब्देन लिंगेन श्रुत्या निर्देश क्रिय है अयेश न सावत्रि क्वचिच लिंगभेद से उपादी तिंग्यस्मा अन्नगुंसाम्रजानाधिपति तथा पितर पिताम पदे पदे तताम तताम तता इह मवत बहुवचन निर्देशों श्रुताव तस् तत्र क्वचिच्च अनुषङ्गेनैव बहुवचनं सम्पादनीयं भवति अत्र तु श्रुतावेव बहुवचनं प्रदर्शितं परे परे इति अन्योपि विशेषः अस्मिन् दनवाक्ये लक्ष्यते पितरः पितामहाः इत्यस्ति तताः ततामहाः इत्यपि अस्ति इदानीं पितरः पितामहाः इति पितुः पिता पितामहो भवति दामहश्चयेन पितृशब्दस्य पितामहः शब्दः निष्पन्नः तताः ततामहाः इत्युक्तं नेदं पौनरित्यमिति कल्पनीयं जीवत्पितृकाणाम् अत्र यदा पिता जीवति तदा तु इति अजीवत्पितृकाणां तु तताः ततामहः इति भेदः इति भाष्ये तत् प्रदर्श्यते तताः इति तस्मात् न पुनरुक्तिः इति अस्मिन् मन्त्रे अस्मिन् एतेष मन्त्रेषु अभ्यातानसंज्ञकेषु मन्त्रेषु अयं कश्चिद् विशेषोऽस्ति अग्निर्भूतानावजति समावत्तिन्द्रो ज्येष्ठाना यमः पृथिव्या अधिपतिः समावतु इति अन्वयः यमः पृथिव्याः अधिपतिः समावतु इति यमपदेन प्रसिद्धः समवर्ती परेतराट् यमः ग्राह्यो भवति किन्तु अस्वाके यमशबन अग्नि कारणं यमो नाम अग्निशेष कम अग्नि अग्न्यमशब्रयोग क्वेश्चन चेत अग्निवा वम उपानक्यंडे अग्निवा व यम अग्नि ग्राह्यो मिश्रै प्रदर्श्यते यम एव पक्ष अग्निर्वा अर्वा यमो व्वो अस्मा अननेदम लक्ष्य से दतातावाचका पदा तत्र स्थिता देवता ग्राह्या ब्राह्मणाण तताचकवाचक पदाप्ति अर्थ ग्रही तो शक्या अन यहामता नक्षत्राण का एक नक्षत्र शब्द त्र पठित तेनाते तस्मा सए शब्द त्र पठ्यते ही न निर्बंध इदमी श्रुते लक्षण भवती अन शब्दन पठितेन अनोर्थ इति तथा इति अस्वाकोस्ती भूतापति सपतुत अस्म बम क्षेत्रे अंशर्वषजति अभ्याता इधानंते अभ्याता होमा केदे से तोतव्याुक्त ऋद्धिछन्न इमम होमम अनुतिष्ठेत इत्यर्था होम अनुति अस्हणे कचन विशेष देवा वै ये कुर्ता जयसंका मंत्रण अभ्या्रभृतांच पाठक्रमेण आदौ जयसंका मंत्र वर्तंटे तथा अभ्याताभृतस मंत्री ब्राह्मणे तो यहां कर्मणा त्र होव्यानोत्ब तेन कर्मण यहाँ सह एकजुहयाद क्रम्पवा जयसंका मंत्राण व्याख्यानम विधानम आसीस्म्राह्मणे